कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यूआरएल कथा पाठब्लॉगस्पॉटइन पाठ डॉट ब्लॉक स्पॉट ये है गीताश्री की कहानी लबरी लबरा लबरी चले बाजार लबरा गिरा बीच बाजार लबरी बोली खबरदार माला कुमारी ने जिस घड़ी गांव जाने के बारे में सोचा था तभी से कान में एक ही धुन बज रही थी स्मृतियों की रील बेहद मोहक होती है जब चलती है तो वर्तमान हाशिए पर चला जाता है और समूचा व्यक्तित्व अदृश्य अंधेरे में लिपट जाता है रोशनी के जाल में साफ साफ देख सुन सकते हैं माला के साथ भी यही हो रहा है माला उसी मोहक रील की जादुई गिरफ्त में है सामने जो बंदा बैठा है कुछ देर के लिए वो लोप हो गया सुनिए चाय सिरा गई पीजिए ना अरे हमारे यहाँ की चाय बड़ी फेमस है हाँ हाँ हाँ हा। माला अदृश्य अंधेरे से झटके से बाहर निकली सामने बैठा व्यक्ति चाय सुड़क रहा था प्लेट में डालकर माला को जल्दी जाना है पब्लिक मीटिंग का टाइम हो गया है मैदान में अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई है कुछ देखने के लिए तो कुछ सुनने के लिए मुझे जाना होगा माला खादी सिल्क की साड़ी संभालती हुई हौले से उठी बेंच पर बैठा उम्रदराज़ आदमी कप प्लेट रखते हुए उठा त ना हम कौन सा अगोर कर बैठे हैं आपको <laughs> अरे जब अगोरने का उम्र था तब तो अगोरे ही नहीं आपका आपके साथ चाय पीना चाहते थे सो पी लिए बाकी बात तो आपको मालूम है होगा क्या छिपा है आपसे जिंदगी ऐसी ही चली है हमारी बोलते हुए लाल गमछे से मुंह ढक लिया माला ने गौर से देखा प्रौढ़ निस्तेज चेहरा निरहाल शरीर सिर पर गंजापन अरे मैं छैला बाबू हूं यहाँ का पहचाना अरे मैं चुन्नू, चुन्नुआ, अरे वही चुन्नुआ। माला ने हतप्रभ होकर ऊपर से नीचे तक देखा मोटा कुर्ता पैजामा पहने खड़ा शख्स अपने दौर का जो प्लेबॉय बनता फिरता था सारी अकड़ गायब थी बस एक ही चीज यथावत थी तब से अब तक मुंह में कपूरी तंबाकू। आ जाते जाते एगो बात पूछे मैडम जी आपसे क्या आपको आपको याद है तितरी से हमको पत्र भेजा था आपने हम आज तक नहीं समझ पाए कि आपने आखिर वैसा पत्र क्यों लिखा था हम आखिर क्या गुनाह किए थे ऐसा क्या लिखा था उस पत्र में दिखावे का हम आपको <laughs> रखा है रखा है हमने संदूक में संभाल के जरूरत नहीं बताओ तो सही अछोड़िए ना हमको तो शराब है सीता जी का पुराना घाव काहे खोदे माला को संशय हुआ ये कैसी बात कर रहा है कैसी चिट्ठी कौन सी हमने तेतरी से एक पत्र भेजा था और उसमें तो बहुत कुछ अच्छा अच्छा सा लिखा था लगभग नहीं भरा उसमें कोई कच्ची उम्र की वासंती कविताएं थीं माला जानने के लिए व्यग्र हो उठी यहाँ तो उल्टा मामला दिख रहा है चुन्नू के प्रति घोर गुस्से और घृणा से भरी थी माला उसे कई सवाल गोले की तरह दागने थे और उसे घायल करते जाना था क्या समझ लिया था उसने क्या मैं इतनी सस्ती थी तेतरी के बराबर समझा था गाँव भर की लड़कियों में मुझे भी शामिल कर लिया था इतनी हिम्मत इसकी कब से रास्ता देख रही थी कि चुन्नू लाल मिले और उनके मुंह पर जोरदार थप्पड़ धरे लेकिन सरपंच जी ने मौका ही नहीं दिया चुन्नू को लगभग धकियाते हुए उसे साथ ले चले गमछा में मुंह छिपाए चुन्नू वहीं खड़ा था शायद अब भी मन में कई अरमान पल रहे थे वो उत्साहित था जान सुनकर कि माला कुमारी गांव यानी कस्बे में आ रही है दिल्ली में बहुत बड़ी तोप हो गई है पंद्रह साल बाद उनके गांव आगमन पर स्वागत की भव्य तैयारियां हैं जगह जगह उनके पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं पार्टी कार्यालय में कस्बे की सीमा पर स्वागत झंडे लगाए गए हैं पार्टी कार्यकर्ता घोर उत्साह में हैं। मैडम अपनी बिटिया, बाबू साहेब की पोती अरे नवल किशोर बाबू की बेटी बिहार की बेटी जिले की बेटी गंगा पार की बेटी कस्बे में पधार रही हैं सारे छुट नेताओं के कपड़े लॉन्ड्री से धुलकर आ गए हैं पान के पत्ते में लाली कुछ ज्यादा ही आ गई है चापाकल के पास बहते नाले में शैम्पू की झाग बहुत ज्यादा ही बहती दिखी तरह तरह की बातें हवा में हैं। सरगोशियों का आलम है मैडम की पसंद नापसंद पर बहसें और उनके किस्से बचपन के दिन याद करने की कोशिश हो रही है स्मृतियों का रेला और टिकोला दस साल के लबरा लबरी भागे जा रहे हैं गाछी की तरफ लबरी को टिकोला खाना है लबरा उसके लिए नीमक और ब्लेड का आधा टुकड़ा जेबी में खोसे हुए भागा जा रहा है लू की परवाह किए बिना गर्मी की छुट्टी में आई है लबरी गांव मुचकुन बाबू की छोटकी पोती है असली नाम तो माला कुमारी है लेकिन कनिया चाची ने चिड़ के मारे उसका नाम लबरी रख दिया है कनिया चाची दिन भर माथा ठूंकती की देखो कैसे सरसुल्कन के छौरा के साथ दिन भर छिछियाती फिरती है देख देख जरा शहर के छोरी गांव में आकर फिरंट बन जाती है अरे इसकी माँ का तो कंटरोल नहीं है इसके ऊपर फिरी छोड़ दिया है इसको बुन्नी सहनी का छुटका बेटा उसका संघतिया है टमटम जैसे ही लालगंज से गांव की सीमा में प्रवेश करता लबरा यानी चुन्नू सहनी टमटम के पीछे पीछे दौड़ते तो और भी बच्चे थे लेकिन चुन्नू की टांगे कुछ ज्यादा ही बिजली हो जाती थी ढब्ढ मास्टर बाबा भर दोपहरिया कत्ता लिए गाछी में माला को खोजते रहे किसी तरह ये खबर चुन्नू को लगी और उसने माला तक पहुँचा दी बाबा गाछी गाछी तो लबरी डाल डाल ढूंढ ही नहीं पाए हाँफते हुए पहुंचे लबरी के माँ के पास तुम लड़की को लेकर शहर जाओ वहीं ठीक रहेगी यहाँ सर सोलकन के बच्चों के साथ बर्बाद हो जाएगी ये संस्कार बिगड़ रहा है कन्याचाची कुपित हुई अरे हम तो पहले ही कहते हैं हमरी कोई सुनता ही नहीं चुनुआ को ठोकाई लगेगी ना तो ठीक हो जाएगा माँ ने सिर पकड़ लिया अभी छुट्टी पूरी पड़ी है हाजीपुर क्या करने जाए माला के बाबूजी बस आने ही वाले हैं सब ठीक हो जाएगा माला को ये सारे प्रसंग सुनाई दे रहे हैं क्योंकि वो छड़की पार करके अंगना में घुस चुकी है बाबा के डर से खटिया के नीचे घुसने में ही भलाई समझी क्या पता बाबा कत्ता चला दें बुढ़्ढे का क्या ठिकाना जाते जाते सुनाई पड़ा बाबा कह रहे थे कल से दिन भर एक मास्टर आएगा पढ़ाने लड़की को रोक कर रखना छुट्टी भर मास्टर यहीं रहेगा दलान में इंतजाम कर दिया है खाने पीने का ध्यान रखना ओह ओह हाँ, फिर पढ़ाई इतनी मुश्किल से तो छुट्टी मिली थी गाँव आई थी कि खूब मस्ती करेगी नदी में तैरेगी पोखरे में घोंगा चुनेगी और गाछी में टिकोला खाएगी चुन्नू का ध्यान आया वो बेचारा कितना ख्याल रखता है उसका रोज़ उसकी सारी फरमाइश पूरी करता है अब कैसे मिला करेगी क्या होगा चुन्नू का हाँ, वो कितना इंतज़ार करता है माला के पास कोई रास्ता नहीं था उसने किताबें सहेजी और दालान पर जाने की तैयारी में जुट गई नए मासब आने वाले हैं गांव के मां साहब शहर के मां साहब से कितने भिन्न होंगे उसे अपने गुरुजी लोग याद आने लगे चुन्नू अपराधी की तरह खड़ा था और मां साहब उसे फटकार रहे थे जा भाग भाग जाए यहाँ से तेरे टोले में और कोई नहीं है का क्यों इस बच्ची को बिगाड़ रहा है चल चल फुट फुट यहां से माला किताबों में डूबी थी असहाय से सब देख सुन रही थी बाबा का भय सबको है उसे इंतजार था कि बाबूजी आएंगे तो शायद खेलने की आज़ादी मिले बेढब से मास्टर जी कभी अपनी धोती संभालते तो कभी चौकन्ना होकर चारों तरफ देखते कि कहीं चुन्नू का भूत तो नहीं टपक रहा है ये सिलसिला कुछ दिन चला चुन्नू गाछी और टिकोला सपना हो गया एक दोपहर ही मास्टर जी पढ़ा रहे थे कि अचानक जोर जोर से कुछ गिरने की आवाजें आने लगी जमीन पर जैसे कुछ टपक रहा हो मास्टर जी ने चौकन्ने होकर चारों तरफ देखा पहले कहीं कुछ नहीं आवाज रह रहकर आ रही थी माला भी चौकी मास्टर जी चौकी से उठे और दालान की सीढ़ियां उतरे कि चीख मारकर वहीं ढेर हो गए उनका चेहरा कपड़ा सब मिट्टी से भरा हुआ था और वो चीख रहे थे कौन है रे अभागल कौन किसने किया रे भूसा भर दूंगा मिल जाए एक बार माला दौड़ते हुए उनके पास गई फिर देखा चुन्नू मिट्टी के बड़े बड़े ढेले इकट्ठा करके खड़ा था और एक एक करके उन्हें जमीन पर फोड़ रहा था मास्टर जी जैसे सामने पहुंचे उन पर एक ढेला फोड़ दिया ताली बजाता हुआ बोला काम मास्टर जी का हो रहा है आपको कहा सुनाई दे रहा था हैं? मास्टर जी बिसते हुए उठ बैठे अरे मागे मर गेली हमको लगा कहीं कुछ ढपढप कर रहा है क्या पता था कि तुम कमीना कुत्ता ढब ढब, ढब ढब ढब मास्टर मास्टर जी, जी, आज से आप धब धब मास्टर जी। भाक। भाक साला। चुन्नू ने अपनी खिसकती पैंट ऊपर चढ़ाई और माला के साथ रफू चक्कर। गांव छट और लड़की जात बाबूजी के सामने बाबा दहाड़ रहे थे लड़की जात अरे ना कटवा देगी एक दिन देखना ले जाओ यहाँ से ये सब शहर में ही अच्छा लगता है यहाँ नहीं चलेगा हाँ गांव समाज में रहना है हमको बात ही नहीं सुनती है मास्टर को भगा दिया उसका नाम ढब्ढ मास्टर रख दिया पूरे गांव में बात फैल गई है स्कूल में भी मां साहब को लोग ढब्ढ मास्टर नाम से बुलाते हैं उगाली बकता है हम लोगों को बहकर लड़की को कंट्रोल नहीं कर पाए हम लोग बाबा बोल रहे थे और बाबू गंभीरता से सुन रहे थे पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा था माँ और कनिया चाची तब नहीं समझ पाए थे दो दिन रहकर पापा माला और मम्मी को लेकर शहर लौट आए न माला को डांट पड़ी न कुछ पूछा वे सहज थे माला को गांव से जाना अखर गया पता नहीं अब कब आ पाएगी बाबा आने भी देंगी या नहीं कन्या चाची तो पक्का कान भरेंगी मेरे खिलाफ बाबूजी से कहेगी तो अगली बार जरूर गांव भेजेंगे माँ की तो सुनते नहीं बाबू पर उसकी जरूर सुन लेंगे सोचकर थोड़ी राहत मिली और चुन्नू से मन ही मन फिर आने का वादा किया अब की छठ में आएगी तो कितना मज़ा आएगा चुन्नू चाची के लिए घाट लूटने में मदद कर सकता है पहले पहुँच कर केला का थम गाड़ देगा और फिर कौन छीनेगा जगह भोरवा रख के बाद उसी केले के थम पर पोखरे में तैरेगी वाह आ कितना मज़ा आता है चुन्नू दो तीन केले के थम को मिलाकर बांध देता है अच्छी नाव बन जाती है तैरते रहे फिर उस पर अधलेटे आधी देह नाव पर पैर पानी में छप छप छप रोमांच हो रहा था माला का सपना गांव छठ और चुन्नू के साथ मस्ती के सपने देख रहा था इस इंतजार में वो उम्र की दहलीज पार कर रही थी दिवाली आई तो दिन गिरने चालू छठा देनी होगा छठ सब गांव जाएंगे तो नहा खा के पहले ही जाना होगा ना यानी तीन दिन पहले लेकिन घर में कोई सुखबुगाहट नहीं छठ के सामान खरीदे जाने लगे सूप टोकरी केला का घौद नारियल का गुच्छा वगैरह वगैरह हम गांव नहीं जा रहे हैं का माला के सवाल पर माँ मुस्कुराई अबकी बाबूजी को छुट्टी नहीं मिली है छठ यहीं करेंगे यहाँ यहाँ नदी कहाँ है पोखरा भी नहीं है का हुआ नहीं है तो द्वारे पर गड्ढा खोद के पानी डालकर खड़ा हो जाएंगे पानिए में खड़ा होना है ना नदी हो गड्ढा शहर में सब लोग ऐसे ही करते हैं हमी लोग तो खाली गांव जाते रहते हैं बाबूजी तैयार हुए तो कोनहरा घाट चले जाएंगे माँ सहज थीं शायद खुशबी की गांव गाँव की बंदिशों से यह मुक्ति मिली है उन्हें माला की यादों में अपना पोखरा केले का थम घाट लूटना और छपछप। चुन्नू की कविता हम हम हम केला के थम मार दिया चूरा निकल गया दम कविता करने में उस्ताद था खासकर जातिवादी कविताएं पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर लाता था कायस्थों और भूमिहार ब्राह्मणों पर कई आपत्तिजनक कविताएं वो सुनाता था फिल्मी गानों की पैरोडी में भी अपनी जातिवादी कविताएं घुसा देता था कविता का स्वाद भी छिन गया चुन्नू लाल कितना ख्याल रखता है उसका अबकी नहीं जाएगी तो चुन्नू को कितना बुरा लगेगा वो तो इंतजार करेगा उसको पता कैसे चलेगा कि अबकी हम नहीं आ रहे हैं ओह कैसे बताऊं? दिमाग में कोई आइडिया आया ही नहीं चिट्ठी लिखे लेकिन वो पढ़ता भी तो नहीं पढ़ेगा भी कहाँ माँ साहब से दुश्मनी जो मोल ले ली है गांव में एक ही तो स्कूल है माला को चुन्नू के लिए बहुत अफसोस हुआ बेचारा गरीब बच्चा पता नहीं कितनी दिवाली कितने छठ बीते बाबू का तबादला सासाराम हो गया गांव और हाजीपुर बहुत पीछे छूट गए माला को वनस्थली जयपुर के हॉस्टल में दाखिला मिल गया जीवन की दिशा बदल गई पोखरा गांव की छठ केले की थम और ढब्ढ मास्टर सब जहन में कहीं दब गए अब नए सपने थे भविष्य की तैयारी थी और ढेर सारी उम्मीदों का बोझ था गांव गांव न रहा इंटरमीडिएट के बाद पहली बार बाबू ने कहा था कि गांव चलेंगे इस बार छुट्टी होते ही बाबूजी ने ही बताया था कि अब गांव गांव नहीं रहा कस्बा जैसा हो गया है जमीनें वहां की महंगी हो गई हैं पास में ही थर्मल पावर प्रोजेक्ट की नींव पड़ गई है सड़कें बन गई हैं दुकानें खुल गई हैं गाड़ी घोड़ा चलने लगा है पहले की तरह टमटम से नहीं जाना पड़ेगा चौक तक बस जाती है वहां से घर सामने ही तो है बाबू ने कहा कि हम अपनी गाड़ी से चलेंगे इतना ऊंचा सालों बाद हुआ वाह सब मिलेंगे क्या पोखरा अब भी वैसे ही होगा क्या अब तक ताड़ के पेड़ पर भूतों का डेरा होगा पोखरे के पास छोटे छोटे ताड़ के पेड़ों की कतारें थीं। चुन्नू बताया करता था कि अकेले वहां न जाना भूत रहते हैं वहां भूत कई बार बिना तेज हवा के ताड़ के पत्तों को हिलते देख माला की घिग्घी बन जाती थी चुन्नू तब ऐसे जताता कि ये भूत वूत क्या होते हैं अरे मैं सबको देख लूंगा हाँ माला का हाथ कसकर पकड़ता और भूताहा पेड़ों के चक्कर लगा लेता उसे चुन्नू के साथ हवा में डोलना बहुत अच्छा लगता ओह इन दिनों चुन्नू क्या करता होगा तरह तरह के ख्याल और कल्पनाएं। आखिर बचपन का दोस्त जो है क्या पहले की तरह कविताएं करता होगा अब तो बड़ा हो गया होगा पहचान पाएगा मुझे या मैं उसे पहचान पाऊंगी या नहीं मैं उसे याद भी होंगी या नहीं ये सब सोचते हुए माला को गुदगुदी हो रही थी पहले की तरह तो उछल कूद नहीं कर पाएगी लेकिन मिलेगी जरूर उससे कुछ न कुछ जरूर अलग करता होगा बाबूजी की बात से तंद्रा टूटी देखो ये कैसा रोड बन गया है खरंजा ही है अभी तक हम्म माला की नज़र दूर पोखरे के पास थी जहाँ छप छप की ध्वनि गूंज रही थी